मरने वाले शरीर के यश में हम अमर आत्मा को भूल जाते हैं अपनी अमरता का जो अधिकार है वो हम खो देते हैं भगवान कृपा करके कहते हैं मनमय आभा तुम मेरे परायण हो जाओ मिथ्या जगत और मिथ्या शरीर के परायण मत हो मेरा चिंतन करो मुझसे प्रीति करो मुझे नमस्कार करो मेरे ज्ञान को पालो मेरे से एकाकार हो जाओ और वे भगवान कहीं दूर बैठकर नहीं कहते बैंकुट से बैठकर नहीं अनाउंस करते ब्रॉडकास्ट करते मंदिर में बैठकर नहीं कह रहे जहां हमारा मैं उठता है वहीं से भगवान अपने आप में करुणा कृपा करके अपने आत्मा में भी शांति दिलाने के लिए मुक्ति दिलाने के लिए ऐसा दिव्य उपदेश दे रहे इसको सुनने मात्र से जीव के कई भ्रम कई पाप नष्ट हो जाते भगवत् गीता के सातवें नौवे अध्याय का चौतीसवा श्लोक ओम शांति ओम शांति श्री परमात्मन भक्तो मन्मनाभक् मन्मनादक्त मद्याजी ममस्कुरु मद्याजी नमस्व वैश्य युक्त मैश्य युक्त महात्मा मतपरायण महात्मा मतपरायण जीव को कहते हैं भगवान तू मेरा भक्त हो वस्तुओं का संसार का भक्त बनने से जन्म मरण में पड़ता है जीव मेरा भक्त हो मेरे में मन वाला हो जा मेरा पूजन करने वाला हो और मेरे को ही नमस्कार कर इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे पायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा जहां से हम मैं बोलते हैं और वास्तविक उसकी गहराई में आत्मा परमात्मा है फिर मैं फलाना हूं ये फलाना माया का शरीर है मैं दुखी हूं दुखाकार वृत्ति से मिल गए तो दुखी मैं सुखी हूं सुखाकार भाव से जुड़िए नहीं तुम इन भावों से जुड़ जुड़ कर खपो नहीं ये सारे भाव बदलते हैं सारे शरीर बदलते हैं सारे सुख दुख बदलते हैं सारे मित्र शत्रु बदलते हैं फिर भी जहां मैं मैं जहां से उठता है उस मुझ परमेश्वर को तू अपना मान मेरे को मान मेरे को जान और मेरा पूजन कर मुझ में शांत होगा तो मेरा पूजन है मेरे में प्रीति होगी मुझे नमस्कार करेगा इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर तुम मेरे मय हो जाएगा जैसा चिंतन करता आदमी देर सबेर वैसे ही हो जाता है जब हम अपने में चिंतन भर देते मैं पंजाबी हूं मैं सरदार हूं मैं दुखी हूं मैं माई हूं मैं भाई हूं तो ऐसा ही लगता है वास्तव में दुख माई भाई ये मिथ्या शरीर का है हमारा नहीं है लेकिन गलती यह होती है कि जो शरीर का है वो उसको हम अपना मानते और जो हमारा अपना है अकाल पुरुष परमात्मा रब उससे हम दूर फेंके जाते सो साहेब सदा हजूरे अंधा जानत ताकू दूरे जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ में भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ सुबह नींद में से उठे तो मन को पूछो कौन उठा शरीर जड़ है और आत्मा तो सोता नहीं है सत्ता मात्र है मनवा तू उठा अब मेरा तेरा करके दौड़ दौड़ के थकना मरना मत जिससे तुझ सत्ता पाकर अभी ताजा तवाना हुआ उस प्यारे को मेरा मान उसी को नमस्कार कर प्रभु रात्रि को पुष्टि दी ताजगी दी तुझे नमस्कार है अच्छा काम करता हूं तू बल देता है बुरा काम करता हूं तू धड़कने बढ़ा देता है मेरे देव मैं तेरा मुझ से वही हो जो तुझे अच्छा लगे जो तिदभावेश सो भलेका काउडोलत ते दिराखे गो सर्जनहार जिन उपाय में धनी सोई कर दख न चले होने के लिए सियाण करते करते लोग बंधनों में पड़ जाते कूड़ कपट धोखा धड़ी संग्रह करके भी बेचारे सुख के बदले और ज्यादा तनाव और दुख में जाते तो वस्तुओं की शरण बेईमानी की शरण तेरे मेरे के भावों की शरण जाकर जीव यहाँ भी दुखी होता और मरने के बाद भी चंद्रमा के किरणों के द्वारा स्वर्ग नर्क भोग कर गिराया जाता है फिर पत्तियों में अन्न में जल में फल में स्थित होकर नर के द्वारा मादा में जाता है गर्भ मिला तो मिला नहीं तो फिर बाथरूम में बह जाता है ये नारकीय जीवन मनुष्य जन्म इसी नार की यात्रा से बचने के लिए है शरीर को सजाकर कर ऐसा आराम करके आलसी प्रमादी शोषक नहीं बनना है अपितु भगवान की प्रीति भगवान का ध्यान भगवान का स्मरण और भगवान में ही आराम पाकर भगवान के स्वरूप में लीन होना है ये काम कठिन नहीं है लेकिन इसकी तरफ बड़े भाग्य से पैदा होती और ये काम कठिन नहीं है ऐसा जिनको लगता है ऐसे संतों का मिलना कठिन है ऐसे संत मिल जाए और अपने को ईश्वर प्राप्ति का इरादा पक्का हो जाए तो सब दुखों से सदा के लिए छुट्टी फिर जल में कमल किना ही आप संसार का व्यवहार करोगे लेकिन सुखी होने के लिए बाहर को नहीं खाओगे अंदर के सुख में आप सुखी रहोगे सतृप्तो भगवती वह तृप्त रहता है स अमृतो भगवती व आत्मा अमृत में एकाकार रहता है स सतरती वर जाता है लोकंतार्यती और भी तार आप ऐसे बन सकते केवल भगवान की शरण भगवान का आश्रय उपयोग संसार का कर लो लेकिन आश्रय शरण और प्रीति भगवान की जैसे पत्नी पति के नाते उसकी मां की सेवा सासू की सेवा करती है नणंद की करती है आए गए अतिथि की सेवा करती है पति के नाते ऐसे प्रभु के नाते अपना व्यवहार करो लेकिन उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य परमात्मा संतुष्टि उद्देश्य परमात्मा का ज्ञान उद्देश्य परमात्मा का आनंद पत्नी है तो किसी की पत्नी है तू किसी की है तो वो शरीर पत्नी है तू बेटी किसी की पत्नी नहीं है तू पति है तो किसी के शरीर का पति है बेटा तू किसी का पति नहीं जगत का तू अमृत पुत्र है जगतपति की तू अमृत पुत्र है बेटी अपने को पत्नी पति मित्र संबंधी मान मानकर अपने को ईश्वर से दूर मत करो लाला लालिया आप तो ईश्वर के हैं ईश्वर अविनाशी है ईश्वर ज्ञान स्वरूप है ईश्वर चेतन स्वरूप है और ईश्वर शास्वत है शरीर आपका मरने वाला है शरीर से ममता या शरीर के नाम की आसक्ति फंसाने वाली तुलसी ममता राम से समता सब संसार रोम रोम में जो रम रहा है वह आत्मराम से ममता रखो और सबसे समता का व्यवहार करो समता का व्यवहार अपने दिल में सबकी भलाई व्यवहार में भी विषमता तो करनी होगी लेकिन समता का उद्देश्य से विषम व्यवहार भी, भी सुखदायी होता है जैसे माँ है एक बच्चे को मालपुए बना देती है क्योंकि वो डॉक्टरेट की परीक्षा देने जाएगा दिमाग को पुष्टि हो दूसरे बेटे को मोटी रोटी और सब्जी और थोड़ी प्याज की चटनी दे देती है क्यूँकि लून लग जाए खेत में जाएगा तीसरे बेटे को खिचड़ी और दही दे रही है जो लाभ लिया है चौथा बेटा कुछ भी मांगता है तो माँ आंख दिखाती है क्या क्या क्या, क्या करता है नमूना हो जाएगा पिया हो जाएगा नहीं खा ज्यादा खाकर शरीर में कच्चा रस भर गया आम भर गया है उपवास कर बुखार में भी उपवास और शरीर टूटता है तो भी उपवास नहीं दूंगी कुछ अम्मा का व्यवहार तो भी सम है लेकिन सबकी भलाई में मां की समता है ऐसे गुरु का माता पिता का हितेशी का व्यवहार तो भिन्न होगा लेकिन हित सब का चाहे जो बेटा अच्छा पढ़ता है या कुछ पिता की चिंता हटाकर पिता का कार्य करने में लगता है तो माँ उसको पुचकारती प्यार करती जो बेटा पढ़ने में लड़खड़ाता है या पिता की बात नहीं मानता है या भटकता है तो माँ उसको कड़ी नजर से देखती फिर भी माँ का विषमता भरा व्यवहार भी दोनों की भलाई के समता से भरा है क्योंकि उसको प्रेम से रखती है ताकि उसका हौसला बुलंद हो और उसको ताड़न करती है ताकि उसकी गलती मिटे तो व्यवहार में भी क्षमता होते हुए भी हृदय में समता रहे तो उस आदमी को भगवत शांति जल्दी मिलेगी भगवत प्राप्ति जल्दी होगी और भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है दो चार बच्चे कर लिया और दुख आए तो दुखी हो गए सुख आए तो सुखी हो गए इतना तो कुत्ता भी जानता है सुख में पूछिला दुख में पूछ दबाता है चिड़िया भी घोसला बनाना जानती तो तुमने हमने मकान घर आश्रम बना लिया तो क्या बात रिखी अपने अंतरात्मा को अपने बुद्धि को मन को ऐसा बनाओ कि भगवान का सुख भगवान का अस्तित्व भगवान का आनंद जो हजरा हजूर है पत्नी सदा नहीं रह सकती पति सदा साथ में नहीं रह सकता अगले जन्म का पति पत्नी कहाँ चले गए मित्र कहाँ चले गए धन कहा चला गया बचपन के खिलौने कहाँ चले गए मित्र कहाँ चले गए लेकिन जो बचपन में था साथी साक्षी जो अगले जन्म में था अभी है मरने के बाद भी वो रहेगा जो आदि में सत्य था युगों से सत्य था अभी भी सत्य और होगा भी सत्य हम उस सत्य स्वरूप का ध्यान करते हम उस सत्य स्वरूप प्रभु को प्रणाम करते हैं, हम सत्य स्वरूप की शरण जाते ऐसे करते श्वास अंदर जाए शांति बहराए एक श्वास अंदर जाए ओम बहराए दो तो आप भगवान की शरण हो जाओगे भगवान की स्मृति में हो जाओगे भगवान की शांति में हो जाओगे भगवान के निकट हो जाओगे सो साहेब सदसदा अंधा जान को दूरे मैं सच कहता हूँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ भगवान के सिवा आपका कोई था नहीं अब भी है नहीं और बाद में रहेगा नहीं भले कोई दिखे कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ मैं तुम्हारा साथी हूँ ये मेरा साथी है ये तुम्हारे शरीर का साथी और शरीर भी तुम्हारा सदा नहीं रहेगा बेटे शरीर भी मरण धर्मा है तो शरीर का साथी कब तक रहेगा कब मर जाए कोई पता नहीं कुंभार का घड़ा तो साल भर के बाद गोदाम से मिल सकता है लेकिन ये ब्रह्मा जी का घड़ा शरीर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूं कि अगले साल गुरु पूनम को मैं यहां होऊंगा या आऊंगा या धरती पे रहूंगा कोई पता नहीं साल भर का तो पता क्या दो दिन का भी शरीर का पता नहीं है जिसका कोई भरोसा नहीं पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात देखते ही मिट जात है जो तारा प्रभात क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज देह भी छोड़ के जाना है घर भी छोड़ के जाना है धन भी छोड़ के जाना है राज्य भी छोड़ के जाना है लेकिन आश्चर्य है कि मिटने वाले शरीर का नाम रख दिया मेरा नाम बना रहे अब शरीर नहीं बना रहेगा तो उसका नाम बना रहेगा तो तेरे को क्या मिल जाएगा भैया मगन निवास छगन निवास फलाना मर जाते तो कुटुबी सजा सजा के बैंड बाजों से और मकान फोटो बना के रखते चलो तुम्हारा फोटो किसी ने रख दिया तो जिस समय फोटो लिया था मरते समय शरीर वैसा नहीं था और अभी तो है ही नहीं तो फोटो देख देख के क्या करेंगे अपना दिल जलाएंगे हाँ फोटो देख के अगर अकल है कि ऐसे मेरे पिताजी दादाजी गुरु जी फलानी जी चले गए तो हम भी चले जाने वाले भाई रागे करे तो ठीक है बाकी तुम्हारा फोटो देख देख के दिल जलाए तो ऐसे फोटो को ही जला दो क्या रखा आपके दिल में जो दिल भर दे होता है उसकी प्रीति सार है अपना फोटो सार नहीं है अपनी जयकार में कोई सार नहीं अपने शरीर की सुविधाओं में कोई सार नहीं है सार नहीं, ये तो माया है धोखा है माया ऐसी नांगणी जगत रही लिपटाए जो की सेवा करे उसी को फिर खा है, बेटी दुखी है तू दुखी मत हो दुख ईश्वर की देन है दुख उसका कृपा प्रसाद है और सुख उसका दया प्रसाद है जैसे माँ खिलाती पिलाती स्नेह करती है सुख देती है तो माँ की दया है भूखा रखती है आंख दिखाती तमाचा मारती है मल मल कर गर्म पानी से नहलाती है साबुन रगड़ती है तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता तो मां की एक कृपा है जो अच्छा नहीं लगे वो घटना होती है तो भगवान रूपी माता पिता की कृपा है और जो अच्छा लगता है ऐसा हो तो उसकी दया है कृपा से आप सुधरने को लगो और दया से उसको प्रीति करो कृपा माना दुख आए तो समझो भगवान की कृपा है दुखी आदमी जो है अपनी समझ की भूल से दुखी होते दुख तो भगवान ने प्रसाद भेजा है जैसे माँ मलती है तो अपने भलाई के लिए माँ डांटती है या कान पकड़ के स्कूल ले जाती तो हमारे हित के लिए ऐसे जो संसार में दुख आता है तो भगवान कान पकड़ के दुखाले संसार से आपको बाहर निकालना चाहते संसार की आसक्ति से आपको ऊपर उठाना चाहते संसार का पोल दिखाना चाहते कि ये दुखालय है बेटे यहाँ तुम सदा रहने को नहीं आए हो मानव तुझे नहीं याद है तू रब रबदाही अंश है ब्रह्म का ही अंश है शास्त्री भाषा में ब्रह्म कहो सिख भाषा में रब कहे तुम मानव तुझे याद नहीं तू ब्रह्म का ही अंश है कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है सदब्रह्म का तू वंश है संसार तेरा घर नहीं जो दो चार दिन रहना यहां कर याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंठक जा। स्व का राज्य जहां से तू मैं उठाता है वो तेरा राज्य है शरीर को मैं मानता है तुम मरने वाले का राज्य कब तक टिकेगा भाई मेरे देखते देखते कई प्राइम मिनिस्टर चलेगा कोई तो मर गए और कोई अभी मरने की बाट देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे भी रिश्तेदार कई मर गए और हम मरने की बाट देख रहे हैं। क्या पता कब आ जाए समय पूरा हो जाए श्वास पूरा हो जाए मरने वाले शरीर से ममता ना करो ने मरने वाले संबंधों से आसक्ति ना करो मरने वाले की गहराई में जो अमर छुपा है मरने वाले की गहराई में जो अमर आनंद है अमर ज्ञान है अमर जीवन है उसको खोज लो और जहां तुम खोज शुरू करते हो तो उसी की सत्ता होती है। दुख आता है तभी वही साक्षी है सुख आता है तब उसको जानने वाला अब बैठा है बीमारी आई तभी वो जानता है तंदुरुस्ती आई तभी वो जानता है बीमारी आके गई तंदुरुस्ती आके गई बचपन आके गई जुआनी आके गई खुशी के दिन आके गए दुख के दिन आकर गए लेकिन तुम्हारा रब कभी एक सेकंड के लिए तुम्हारे से जुदा नहीं होया है मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ की उसमें प्रीति कर शरीर का कोई भरोसा नहीं मैं भी ये प्रवचन का कार्यक्रम अब धीरे धीरे कम करके निवृत्त होने की कोशिश करता हूं लेकिन लोगों की ऐसी कोई श्रद्धा और मांग है कि जबरदस्ती अपने मन को मना मना के चला रहा हूं कब मैं चुप हो जाऊ एकांत चला जाऊं मेरे कोई पता नहीं आप अपना काम बना लीजिए। नानक जी साठ साल में निवृत हो गए मुझे पैंसठ हो गए अब ज्यादा बोलने की किसी से मिलने की कुछ लेने की देने की मेरी ताकत नहीं हुआ तो फकीर तो रहा नाता किसी से क्या छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या छोड़ अपने दिल भर को मिलना किसी से क्या तू बड़ी नबेल पड़ा अपने रब के साथ खेल बाबा अपने रब के साथ खेलो अपने आनंद स्वरूप ईश्वर के साथ खेलो उसी का श्रवण करो उसी का मनन करो और उसी में डूबे रहो भंग बसूरी सुरा पान उतर जाए प्रभात नाम नशे में नानका छका रहे तीन शुरू में तो वैखरी वाणी से बोला जाता है। फिर धीरे धीरे हो फिर श्वासोश्वास से फिर हृदय से हृदय स्वर के साथ एकाकार होता है मैं बड़ा अपने को समझा के मन को यहां ले आता हूं मैं मेरा कोई काम नहीं था अंदर कोई नाश्ता नहीं कर रहा था मैं भोजन कर रहा था लेकिन काम भी नहीं है फुरसत भी नहीं सच्ची बात है आप एक बार उसका सुख पालो फिर आपको लगेगा कि अरे ऐसे आनंद स्वरूप ईश्वर को छोड़कर बाहर आना कितना कठिन धन्य है भागी हैं वे लोग जिनको नानक जी का हयाती काल में दर्शन और वचन मिले धन बागी वे कबीर जी के सेवक जो ऐसे ब्रह्म में रमण करने वाले संतों की वाणी और दर्शन नहीं तो उन पुरुषों को क्या ले ऐसों का संग ऐसों की वाणी साधक के लिए गोरख जागता नरसे जो हैत पुरुष है उनका सानिध्य हमारी बहुत मदद करता है। मैं चले जाते फिर उनके नाम से पंथ चल जाते मजहब चल जाते लोग घूमते रहते श्रद्धालु मत्था टेकते रहते मत्था टिकवाने वालों की अपनी दुकानदारी चलती रहती है लेकिन साधक को सत्य स्वरूप का अनुभव तो कोई हयात महापुरुष के संपर्क से ही होता है सुमर सुमर सुख पावे कष्ट क्लेश दुख सहज मिटा उसकी स्मृति का उसकी प्रीति का तू तु सत स्वरूप है तू चेतन स्वरूप तू आनंद स्वरूप है तू दयामय है तू ज्ञानमय है और तू मेरा आत्मा होकर बैठा है तीन प्रकार के तीर्थ कहे गए एक स्थावर तीर्थ जैसे गंगा है यमुना है द्वारका है पुष्कर है सेतुबंद रामेश्वर है काशी है आदि इसको स्थावर तीर्थ बोलते दूसरे जिसने आत्मतीर्थ में गोता मारा ऐसे महापुरुषों को चलते फिरते तीर्थ कहे उनको जंगम तीर्थ कहे और तीसरा तीर्थ है सत्य तीर्थ क्षमा तीर्थ दया तीर्थ संयम तीर्थ ब्रह्मचर्य तीर्थ वो महान तीर्थ है जिसको जंगम तीर्थ मिल गए उनको स्थावर तीर्थ में जाने की कोई दरकार और जिनको जंगम तीर्थ मिल गए वे सत्य तीर्थ में क्षमा तीर्थ में आत्म तीर्थ में आ जाए हो गया लेकिन संसार में रहकर उस आत्म तीर्थ में पहुंचना बड़ी कठिनाई होती है जगत और भगत का ऐसा ही होता है संसारी और सत्संगी का ऐसा होता है संसारी का मनोवृत्ति श्वर चीजों में नश्वर शरीर में नाक से सुंग के जीब से चख कर कान से बाई सुनकर खप मरने में संसार लगा है और भक्त जिस से आ जाता है जिस से चखा जाता है जिस से देखा जाता है उसी दिल भर को पाना चाहता है भगत और जगत ऐसा चलता है मेरा भाई मुझे कहता कि अभी तक कमरे में बैठा जल्दी चल दुकान पे आना सुधर जा सुधर जा मां को समझाता और माँ भी मुझे सीख देती बड़ा भाई है मेरा मन ये था नानक जी रात को बैठे तो पीहू पिहू की माँ ने देखा के मध्यरात्रि में 16 साल छह महीने और पंद्रह दिन के थे वे पुरुष नानक माँ ने बेटा अब सो जा जारा सा को अपने पिया का ध्यान छोड़कर क्या निंद कर बत्तीस वर्ष छ महीने और पंद्रह दिन के तब अपने पिया का पूरा साक्षातकार पूरा प्रभु आराध पूरा जा का नाम नानक पूरा पाइ पूरे के शरीर किसी का पूर्ण नहीं लेकिन आत्मा किसी का अपूर्ण नहीं घड़ा पूर्ण नहीं लेकिन आकाश अपूर्ण नहीं घड़े का आकाश महाकाश से मिला है ऐसे जीवात्मा परमात्मा से मिला जानता नहीं इसीलिए दुख भोग अब संसारी सुख को सपना मान लो सुख को सपना, दुख को सपना मित्रता सपना, शत्रुता सपना, गरीबी सपना, अमीरी सपना, लेकिन मेरा रब अपना बस इतना पक्का। उठते बैठते लेते देते इस सूत्र को अपना जो अपना है उसको मैं प्यार करना जो अपना है वही मेरा रखवाला। मरने के बाद और जीवन काल में जो मेरा साथ नहीं छोटा वो मेरा अपना है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वाच हरिओम गोविंद गोविंद नारायण नारायण राम राम प्रभु प्रभु भगवान के सभी पावन नाम शब्द में अचिंत्य शक्ति होती है शब्दों की बल से लोग मंत्री बन जाते हैं। एमपी बन जाते एमएलए बन जाते मंत्री बन जाते मुख्यमंत्री बन जाते प्रधानमंत्री बन जाते ये ऐहिक शब्दों का उन शब्दों में अगर मंत्र है तो सूक्ष्म जगत के साथ आपकी चेतना जुड़ जा लेकिन मंत्र में अगर भगवान का नाम है तो ईश्वरीय सत्ता के साथ आपका चित्र जुड़ जा भगवान नाम है और गुरु के द्वारा मिला है तो मंत्र चेतन इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे ये ना सर्वलाभो गुरु ला सर्व लाभो गुरु हीनस्तु गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसके सारे आध्यात्मिक प्रार्थना सुमरन कबूल हो जाती भगवान का नाम ये कोई कर्म नहीं है भगवान का नाम लेना यह कोई कर्म नहीं है कर्म तो इंद्रियों से होते मन से होते बुद्धि से होते और कर्म का फल नश्वर होता है लेकिन भगवान का नाम स्व से लिया जाता है स्व से लिया जाता है और हम सद्भाव से लिया जाता है ये भगवान की पुकार है भगवान नाम लेना ये कर्म नहीं है कर्म इंद्रियों से मन से बुद्धि से होते भगवान नाम स्वयं से होता है तो भगवान नाम स्वयं से लेते लेते स्वयं को भगवान में पहुंचाना आसान हो जाता है क्योंकि जहां से आपका भगवान नाम लेने का भाव आया भगवान चांद तुलसी अपने राम को रिज भजो या खीज भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे भी दैत्य कुल में पैदा हुई और भगवान नाम का आश्चर्य तो प्रलाज कितना मधुर चिंतन से भरा रहता कम बोलता किसी वस्तु को अपना नहीं मानता पकड़ता नहीं किसी से द्वेष नहीं करता किसी से राग नहीं करता नन्ना प्रलाज, राज्य उद्यान में इंद्र का नंदनवन क्या माना रखता है नगरी के हिरणाक्ष हिरणाक अपू के चौथे पुत्र प्रहलाद जब सुबह को राज्य उद्यान में जाते बड़े बड़े सुंदर सुन्दर ने साफ सुथरे सरोवर पक्षी उसमें सैर कर रहे कुछ गिल होल कर रहे कमल खिले हैं नील कमल खिले हैं श्वेत कमल खिले हैं गुलाब खिले हैं मोगरे चंपा मोतिया खिले हैं मक्खिया बहरे भंडार प्रहलाद शोभा देखता है लेकिन याद उस शोभा के दाता की करता है कि वाह मेरे रब तेरी लीला फूलों में सुगंध तेरी कृपा है पक्षियों में किलोल तेरी रहमत है भवरों की गुंजान में तेरी ही सत्ता है और जलाशयों के हिलोरों में तेरा ही आनंद है चलो तो चलें जरा दरिया देखें दरिया सब लहरे लहरों का लाल भी तू तेरा मकान आला जाता बसा है तू चलो तो जरा आसमान देखें आसमान में सब तारे तारों का चांद भी तू तेरा मकान आला जाता बसा है तू चलो तो जरा बाजार देखें बाजार में सब आदम आदम का दम भी तू तेरा मकान आला जाता बसा है तू चलो तो जरा किस्ती देखें किस्ती में सब हीरा राह सब जाने वाले किस्ती में सब ही राहब राहब दरब भी तू तेरा मकान आसा हो तो गया भगवान का सुन हो गया उसे नमस्कार हो गया उस वैची पहलाज की बुद्धि भगवत चिंतन से इतनी दिव्य हो गई थी अन्वेषण वाले कहते सर्वेक्षण विभाग वाले कहते हैं कि मनुष्य की बड़ी बदबकती विवेकानंद भी कहते हैं। लाखों वर्ष से मनुष्य जात धरती पर है लेकिन अपना हृदय और मस्तक का लाखवा हिस्सा मुश्किल से विकसित कर पाए उनको बुद्धिमान कहा जाता है। कोई कोई विरला है जिसने जप तप योग करके कुछ हिस्सा अधिक विकसित किया है जो सुख दुख में सम सात केंद्र है तीसरा केंद्र जितना विकसित हो उतना मानव चमकता है आइंस्टाइन से पूछा जमनादास बजाज के जमाई श्रीमद राज नारायण गुजरात के राजपाल थे कि तुम स्कूली विद्या में तो बुद्धू बोंदी विद्यार्थियों में माने जाते थे फिर इतने रिसर्च विभाग में इतने तुम सुप्रसिद्ध कैसे हुए मिस्टर आइंस्टीन? आइंस्टीन उनका हाथ पकड़ के एक शांत कमरे में ले गया बैठ के और लेट के ध्यान कर सके ऐसा विद्युत का कुचालक अनकंडक्ट बिजली का आसन दिखाया बोले मैं पतंजलि योगा करता हूं मेरा तीसरा केंद्र सुविकसित हुआ है एक आध प्रतिशत विकसित होता है बस अगर धारणा ध्यान करो तो पांच प्रतिशत छ सात आठ आठ नौ हो गया तो आइंस्टीन की नाहीं किसी भी विषय में लगेगा तो विश्व विख्यात हो जाएगा भगवान में लगा तो भगवान में और समाज में लगा तो समाज ये पतंजलि मनोविज्ञान बंधुओं को भी श्व विख्यात विज्ञानी बना देता है और फ्राइड का मनोविज्ञान जोरदार समझदार सुप्रसिद्धों को भी कुप्रसिद्ध कर देता है संभोग से समाधि सेक्स करो अपनी पत्नी से करो नहीं मिलती तो पड़ोस से दोस्ती करो कुछ मूर्ख अखबार वाले और मूर्ख पाठक प्रश्नोत्तर हमने पांच चार साल पहले सुना था मेरा दो लड़कों से लव है आप तीसरा भी मुझे चाहता है तो आप मुझे सलाते में मैं किस से मैरिज करूं तो एक बार वाले किसी मूर्ख ने लिखा आप टेस्ट कीजिए चौथा भी फ्रेंड करके देखिए क्या ये सूझबूझ है क्या ये अकल है अब उस उत्तर देने वाले पत्रकार की खोपड़ी फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़कर दूषित हो गई हो एक नारी सदा ब्रह्मचारी संयम जीवन का श्रींगार है विवेकानंद को अमेरिकन डॉक्टरों ने कहा क्या आप कहते संयम सार है सातमा सार तत्व रस बनता है फिर मज्जा कुंड बनता है मांसपेशियां बनती है मज्जा बनता है आखिरी में वीर्य बनता है भोजन किया तो तीस दिन छह घंटे लगते हैं वीर्य बनने में तो आप बोलते हैं वीर्य को संयत करना चाहिए इससे बुद्धि सुविकसित और ब्रह्म नारी सजाग होगी और ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है रामकृष्ण ने लोगों को कहा कि तुम बोलते हो कि हम भक्ति करते तो हमको भगवान के दर्शन नहीं होते और तुमको तो माँ के भी दर्शन होते और निराकार के भी दर्शन होते तो रामकृष्ण देव ने कहा कि तुम भक्ति तो करते हो लेकिन संयम नहीं करते हो तो वीर नाश हो जाते तो ब्रह्म नाड़ी तुम्हारी कमजोर रहती इसलिए ब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं होता तो आपको ब्रह्मचर्य पालना चाहिए अमेरिकन डॉक्टर बोलते हैं तो शरीर का कचरा है जैसे बस यहाँ निकल जाता है वीर इकट्ठा हुआ तो सपन दोष हो गया डोंट वरी कोई बात नहीं तो विवेकानंद ने कहा कि ये, बिल्कुल गलत बात है ब्रह्मचर्य से आदमी के जीवन में चमत्कार होता है और जीवन का निखार होता है और बुद्धि एक परसेंट विकसित करके मर जाने के लिए नहीं बुद्धि और हृदय को ऐसा विकसित करो कि बुद्धि दाता का साक्षात्कार हो। तो अमेरिकन डॉक्टरों ने झुंड बनाकर विवेकानंद के प्रवचन में प्रवेश किया बोले आप ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हैं तो ब्रह्मचर्य का कोई चमत्कार दिखाइए वीर की रक्षा का कोई चमत्कार दिखाए स्वामी विवेकानंद ने प्रवचन करते करते कहा अमेरिकन डॉक्टर्स आर ऑल डोंकीज अमेरिकन डॉक्टर्स आर ऑल डोंकीज जो कहते हैं वीर्य नाश कर दो कोई हरकत नहीं जब प्रवचन पूरा हुआ तो उन डोंकीज ने मिलकर पूछा कि स्वामी जी आप कोई चमत्कार बताइए बोले चमत्कार के तुम्हारे देश में एक साधु मनोबल से कह रहा है कि अमेरिकन डॉक्टर सब गधे हैं और तुम गधे तालियां बजा रहे थे इससे बड़ा चमत्कार क्या है मेरे बुद्धि बल का मनोबल का और तुम्हारे बेवकूफ का और क्या चमत्कार होगा <laughs> स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में गए प्रेसिडेंट रोजवेल उनको सुनने को और उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि भारत में कई ईसा मसीह प्रकट हुए हैं उस देश का एक ईसा मसीह को मैंने प्रैक्टिकल सुना देखा दिस मिला यहां राष्ट्रपति चरणों में बैठकर सत्सु ने तो भीड़ को तो बढ़ना था तो पादरी लोगों को जेलसी होती थी तो पादरियों ने उठपटांग प्रश्न पूछा तो स्वामी रामतीर्थ को पूछा कि यू आर जीसस तो रामतीर्थ समझ गए कि ये जेलसी से पूछ रहे क्षण भर अपने आत्मा ब्रह्म में शांत रामतीर्थ ने कहा आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट बट आई एम फादर ऑफ द जीसस आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट बट आई एम फादर ऑफ द जीसस क्राइस्ट और वो कुछ न कर सके अंग्रेजी शासन था 1900 की घटना है 1901 1900 के बीच की आज से 105 साल पहले की घटना जिससे तो अपने को ब्रह्म का ईश्वर का बेटा मानते थे खुद अलग रहे और ब्रह्म का बेटा माने मैं खुद हूं नहीं वही है मैं स्वयं ब्रह्म हूं बीज नहीं है बीज मिट गया स्वयं वृक्ष हो गया मैं ब्रह्म हूं शरणानंद के पास कुछ पादरी आए बोले आप हमारे गॉड जीसस क्राइस्ट को जानते बोले अच्छी तरह से जानता हूं वो तो मेरा भतीजा लगता है स्वामी शरणानंद ने कहा जिसको स्वामी राम सुखदास जी बड़े आदर से गांधी जी बड़े आदर से मिलते थे और सुनते थे स्वामी शरणानंद बोले वो तो मेरा भतीजा लगता है जीसस ईश्वर का बेटार ईश्वर मेरा भाई है यार है अपना हाथ में है भारतीय संस्कृति ने अद्वैत ब्रह्म को आखिरी यात्रा को समाज तक पहुंचाया कितना भी लो दो करो लेकिन सबका सार वो एक परमात्मा ही है मेरी आंखें तुम्हारी आंखें मेरी नाक मेरा शरीर अलग अलग है लेकिन तुम्हारी मेरी आंखों से और शरीर से सत्ता वही की वही काम जिस सत्ता से मेरे कान सुनते हैं और आंख देखती है नाक सूंघता है जीव छकती है उसी अकाल पुरुष की सत्ता से तुम आ रही हो एक ही चंदा है अनेक बर्तनों में बर्तन छोटा है बर्तन मध्यम है बर्तन गंदे पानी का है बर्तन स्वच्छ पानी का है बर्तन गंगा जल का है बर्तन शर्बत का है बर्तन अनेक हैं, अलग अलग हैं, उनकी डिजाइन उनके नाम उनके इलाके अलग अलग हैं, लेकिन चमकने वाला सूर्य या चांद वह एक का एक है ऐसे ही एक ओंकार सत्य नाम उसी का जो ओमकार नाम है सत्य है वो अनहद नाद है सिख धर्म का पहला ग्रंथ गुरु पहला ग्रंथ जप जी और जप जी का पहला वचन होगा एक को अंकार मूर्ख लोग बोलते नानक जी तीन दिन के लिए नदी में खो गए थे मर गए थे कहानी वाले कहानी ना मर गए थे ना खो गए थे ध्यान की नदी में समाधि हो गए थे अपने जीवत्व को उन्होंने खो दिया अपने मय को उन्होंने रब में मिटा दिया और जब बाहर आए तो अनुभव के वचन का है एक सचिद आनंद जो साक्षी आत्मा है उसका स्वाभाविक ध्वनि है ओम का सत्य नाम और नाम सब माया के हैं। वो सत्य नाम करता पुरुष वही आत्मा रब करता करता है निर्भव निर्वैर दूसरे से वैर होता है वो तो सब में एक है तो वैर किससे करेगा दूसरे से भय होता है वो तो सब में अपने आप को देखता है तो भय निर्भव निर्वेर अकाल अमृत शरीर को काल की झपेट में आना पड़ता है लेकिन वो रब आत्मा अकाल है अजोनी साहबंग योनी में तो कर्म बंधन से जीव जाता है आत्मा अजोनी अजोनी साहबंग कैसे मिले बोले गुर प्रसाद गुर की वाणी वाणी गुर बाणी विच अमृत सारा गुर की बाणी बाणी गुर बाणी विच अमृत सारा मथा टेकोर ठप्पी मार दी ये दुकानदारी के गुरु पद्धति अलग बात है वास्तव में गुरु उसे कहते हैं जो लघु मान्यता से लघु वासना से और लघु मैं से हटाकर गुरु मैं में आत्म मैं में जगा दे वो सतगुरु हो दे सत पुरुख पिछानिया सतपुरख पिछानिया सतगुरुता का नाम के संग सिख उधरे नानक गुण का अकाल अमूर्त अर्जुनी सहब कैसे मिले बोले प्रसाद गुरुप्रसाद प्रसाद से फिर क्या करे जप आद शरीर के आदि में सृष्टि के आदि में जो था उसी को जपो सत जुगात जुगों से भी सत जुगों से भी पहले सत सत्युगा सत आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य अभी भी वो सत्य है नानक कहो से भी सत्य इस वचन में जो संदेह करता है या मिथ्या बोलता है मैं कहूंगा कि वो हिंदुस्तान के महापुरुषों को नहीं जानता है वो धर्मांतरण का धंधा फैलाना चाहता है कुछ लोग आकर बोलते है कि नानक जी ने राम जी की निंदा की है मैं कहता हूं कहाँ की भगवान राम की निंदा करे गुरु नानक जी अरे हयात संतों पे तो लालछन लगाते हैं धर्मांतरण वाले लेकिन जो परमात्मा मय हो गए उन संतों को भी नहीं छोड़ते मैं उनको रोकड़ी सुना देता हूं नानक जी ने राम जी की निंदा की हो नहीं सकता बोले बोला है नानक जी के वचन है राम गयो देखो छोटी बात है राम गयो साधारण आदमी जैसा बोलते रावण गयो ता बहु परिवार कह नान कथिर कछु नहीं सपने जू संसार राम गयो ऐसा बोलते नानक जी ओ हो सत्य समझाने के लिए ऐसे अवतारी भगवान भी गए और रावण जैसे पकड़ रखने वाले भी गए तो तुम कब तक पकड़ोगे ये सिख देने के लिए बोले हैं राम जी के लिए अगर नानक जी निंदा के अथवा थोड़ी भी श्रद्धा की कमी होती तो आगे भी तो पढ़ो संगी साथी चल गए सारे ये भी तो गुरबाणी के वचन हैं क्यों सरदारों को या नानक को कोसते हो पंजाबियों को सिखों को क्यों कोसते हो संगी साथी चल गए सारे ये भी तो वचन है कोई नन्न भी हो साथ नानक एह बेपत में टेक एक रघुनाथ ये भी तो संत के वचन देखो धर्मांतरण वाले ऐसा वैसा मोड़ तोड़ के संतों की वाणियों को और संतों के उपदेश को हिंदुस्तानियों को लड़ाने तक की भी लीला कर लेते हैं लेकिन हिंदुस्तानी अब सावधान रहना आपको तोड़ने वाली शक्तियां सक्रिय हो रही है लेकिन जोड़ने वाले सदग्रंथ भी आपके साथ है एक नूरते सब जग उपजा ये सदग्रंथ है ना मैं ग्रंथ साहब को ग्रंथ साहब नहीं बोलता हूं मैं सदग्रंथ बोलूंगा सत की बात है उसमें एक नूरते सब जग उपजा कौन पले कौन मंदे? वैसे तो आपके शरीर में भी हर्मफुल बैक्टीरिया है और हितकारी है आपके मन में भी अच्छे बुरे विचार है ये उसकी लीला है दिन और रात सुख और दुख जन्म और मृत्यु ये उसका